आज 29 मई दो हजार गुरुवार का दिवस है और हरे त्रिका आश्रम में आप सबका स्वागत है यह आश्रम आपका अपना घर है आपका अपना संस्थान है और जैसे गुरुदेव बोलते हैं जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं ऐसे ही हमको अपने इस संस्थान से भी प्रेम रखना चाहिए और इसकी सुंदरता सुरक्षा और इसके संचालन पर हमेशा अपनी नजर रखना जरूरी है तभी ये संस्था लंबे समय तक अपना कार्य कर सकती तो इस आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आप सबका यहाँ पुनः स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं आज जैसे हम अभी तक सूत्र पढ़े चले जा रहे हैं हम बीच बीच में कुछ काश में दर्शन के कुछ अन्य सूत्रों को या अन्य बातों को भी अपने बातचीत में समाहित कर लेते हैं ताकि हमारी सूत्र की समझ को हम और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें तो आज हम एक विशिष्ट बात करेंगे सबसे पहले एक क्षणवा की शडद्वा एक अश्विशव दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है और इसके अंतर्गत जो पूरी सृष्टि जो शिव ने बनाई है जैसा हम सब जानते हैं कि इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों ने क्रमशः प्रमाता और प्रमेय का रूप लिया था तो सृष्टि के दो हिस्से हुए हैं प्रमेय संसार प्रमात्र संसार प्रमात्र संसार यानी ज्ञाता का संसार प्रमेय संसार यानी ज्ञात का संसार यानी वाच्य और वाचक संसार वाच्य संस्कार संसार वो है जिनको हम नाम देते हैं और वाचक संसार संस्कार वो है जो नाम देता है अब इन तीनों के दोनों के तीन रूप हैं हर संसार के तीन रूप हैं एक स्थूल एक सूक्ष्म और एक परा जिसे वाच्य संस्कार संसार है जैसा उसके भी तीन हिस्से हैं स्थूल सूक्ष्म और परा। ऐसे ही प्रमात्र संसार उसके भी तीन हिस्से हैं स्थूल सूक्ष्म परा परा इसको ऐसा बोलते हैं ग्रॉस सप्टल और सप्टलेस जो तो मोटा संसार है बाहर जो हमको दिखाई देता है उस मोटे संसार को या क्रॉस संसार को या स्थूल संसार को भुवन अधवा कहते हैं हम छह अधवा की बात कर रहे हैं तीन हमारे भीतर हैं तीन हमारे बाहर अधवा शब्द का मतलब होता है मार्ग रास्ता और रास्ता कहीं नहीं ले जाता संसार में भटकाता है सुशास्त्र कहता है कि आध्यात्मिक योग्यता के लिए आपको मार्गों का त्याग करना जरूरी है। पर हमको अगर कोई चीज का त्याग करना है तो पहले उसको जानना जरूरी है। जब जानेंगे नहीं उसको छोड़ेंगे कैसे इसलिए सबसे पहले जरूरत है हम जाने कि बाहर का जो संसार है और हमारे भीतर का संसार है कैसे बना है तो बाहर का संसार तीन रूप में बना है सबसे मोटा है भुवन अधवा उसके बाद है तत्वाध्वा और तीसरा है कलाध्वा तो भुवन अध ग्रॉस ग्रॉस क्रिएशन यानी स्थूल संसार दूसरा है तत्वाध्वाने सूक्ष्म संसार और कला अध्ययन परा संसार ये तीनों बाहर हैं ऐसे ही तीनों भीतर भी है हर एक बाहर हमको जो कुछ दिखाई देता है पृथ्वी है सूर्य है चंद्रमा है आकाश है करोड़ों की संख्या में तारे हैं आकाश गंगा है आकाश गंगाएं हैं गंगा है है। और ये जो अनंत संसार था दिखाई देता है हमारा ऐसे शास्त्र कहता है ऐसे एक संसार 118 सौ अठारह ब्रह्मांड है जो संयुक्त रूप से भुवन अद्वा कहलाते इससे हमको शिव की क्रिएशन या रचना की विशालता का अनुमान होता है कि हमको जो कुछ यहां इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है जिसको हम अनंत बोलते हैं, ऐसे 118 क्रिएशन है ये संयुक्त रूप से भुवन अद्वा कहलाते है। दूसरा है तत्वाध्वा जिसमें ये 36 तत्व समाहित होते ये सूक्ष्म संसार है क्योंकि इन सूक्ष्म संसार से ही बड़ा संसार बना है जैसे हम समझते हैं कि बहुत बड़ा महल है लेकिन छोटी छोटी ईटों से बना है ऐसे ही सूक्ष्म से वृहत की रचना होती है आध्यात्म में हमेशा सूक्ष्म से वृहत की रचना होती है जो जितना सूक्ष्म है उतना विशाल है उतना व्यापक है उतना फैला हुआ है जो जितना स्थूल है उतना सीमित है सीमा स्थूल की होती है सूक्ष्म की कम होती है और सूक्ष्मतर की कोई सीमा नहीं होती वो असीम होता है तो भुवन 118 सौ इतने विशाल उसके बावजूद एक सीमित संख्या में उनको बनाने वाला जो तत्व है वो 36 तत्व है उन 36 तत्वों को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं तत्वाध्वा और उन 36 तत्वों के सीमांकन या उनके रहने के स्थान या उनकी सीमाओं को हम बोलते हैं कलाध्वा जिसको सूक्ष्मतम या परा नाम दिया गया अब ये जो कलाध्वा है अभी संयुक्त चूंकि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें अभी हमने पढ़ा था कि कालाग्नि रुद्र से निकली हुई लपटें हमारे शरीर को जला हमने पढ़ा था कि इस ब्रह्मांड की केंद्र से उत्पत्ति होती हो रही परिधि की ओर बढ़ता चला जाता है तो ये बढ़ता चला जाता है इसमें हमने पांच हिस्से किए पांच घर हैं जहां पर कि यह छत्तीस तत्व रहते हैं एक निवृत्ति कला है जिसमें मात्र पृथ्वी तत्व रहता है निवृत्ति कला में मात्र पृथ्वी तत्व एक ही तत्व है छत्तीस में से एक तत्व दूसरा प्रतिष्ठा कला है प्रतिष्ठा कला में तेईस तत्व होते हैं चार महाभूत पृथ्वी के अलावा पृथ्वी निवृत्ति कला में चार महाभूत पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच तन्मात्राएं चार महाभूत के साथ उन्नीस प्रकृति बीस और मन बुद्धि अहंकार तेवीस इस तरह यह तेवीस तत्व कलाधवा के दूसरे हिस्से में है। पहला इसका निवृत्ति कला जिसमें मात्र पृथ्वी है दूसरी प्रतिष्ठा कला जिसमें तत्व हैं पृथ्वी के अलावा चार महाभूत ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसगन और प्रकृति और मन बुद्धि अंका ये तेईस तत्व प्रतिष्ठा कला में होते हैं इसके आगे विद्या कला जिसमें होता पुरुष माया कला विद्या राग काल नीति इसे सात तत्व विद्या कला में होता है। इसके बाद होती है शांता कला शांता कला में शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव शक्ति ये चार तत्व में होते शांता कला में और शिव अकेला रहता है शांता तीता कला में यानी जो शांत कला से भी अतीत है वो भी जहां छूट जाती है वहां शिव होता है शांता तीता कला में इस तरह से पांच कलाओं में यह हम बटा है कला अधा संसार या सप्तलेस्ट वर्ल्ड ये जो बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है ये क्रिया शक्ति से बना है शिव के क्रिया शक्ति से बनाए और जो बनाने वाला है वो ज्ञान शक्ति से बनाए जो जिसको मैं बोलता हूं वो ज्ञान शक्ति से बनाए जिसको प्रमात्र बोलते हैं हमारे भीतर भी ये सारे संसार हैं ये पूरे 118 मोटे या स्थूल संसार जिसको हम भुवनाध्वा कहते हैं वो हमारे भीतर भी है ऐसे ही पूरे 36 तत्व तत्वाध्वा में और ये पांचों कलाएं ये भी हमारे भीतर जब हम किसी एक घट को घड़े को सामने देखते हैं हम उसको नाम से पुकारते हैं ये मटका है तो ये मटका आपके चेतना से जुड़ जाता है सचमुच में जब हम उसका तांत्रिक स्थिति से गहराई से अध्ययन करते हैं तो तंत्र कहता है कि ये मटके का निर्माण उस आंतरिक संसार का प्रोजेक्शन है जो भीतर आपका संसार है प्रमात्र संसार उसका बाहर वो प्रोजेक्शन है यानी उसका विक्षेपण है वो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो छोटा सत्य है बड़ा सत्य भीतर है ये क्रिएटर है और ये क्रिएशन है जो क्रिएशन है हमेशा क्रिएटर से छोटी होती अनुगामी होती बाद में आने वाली होती क्रिएटर मुख्य है क्रिएशन गौण है तो जो कुछ क्रिएशन है ये महत्वपूर्ण काम है महत्वपूर्ण है आपके अंदर के ये सारे संसार भुवन अधवा तत्वाध्वा या कलाध्वा तीनों जो आपके भीतर हैं तो तीन बाहर के अधवा बुहन अधवा तत्वाध्वा कलाध्वा और तीन भीतर के बुहन अध तत्वाध्वा ये मिलकर छह अध हो गए इनको बोलते हैं षडधवा या छह रास्ते ये छह रास्तों में समा सारा संसार का या सारा ब्रह्मांड का क्रिएशन है बल्कि सारा ब्रह्मांड का भी नहीं कह सकते उससे भी वृहद समस्त ब्रह्मांडों का क्रिएशन जो शिव ने रचा है शिव की समस्त रचनाएं इन छह अध में सिमटी, और इन समस्त अधखने वाला इन समस्त अधाला इन समस्त अध को जानने वाला शिव है शिव की स्थिति इन सबसे ऊपर है इन सब कलाओं से ऊपर है निवृत्ति कला प्रतिष्ठा कला विद्या कला शांता कला शांता तीता कला इन सबको शिव निहारता है देखता है वो अपनी इस दृष्टि से देखता है कि मेरा सारा क्रिएशन है हमने एक बार इस कलादाह की बात भी करी थी शांतातीता कला का शब्द नाम भी आया था तब ये बात इतनी स्पष्ट समझ में नहीं आई थी लेकिन इस बात को चूंकि अपन स्पष्ट समझ सके इसलिए आज अपने इन शरा को समझने की कोशिश की इनको अपन और वक्त पर फिर से अपन जैसी भी जरूरत होगी उसको अपन रिपीट कर सकते अभी हमने पांच सूत्र विस्तार से पढ़े थे चैतन्य मात्मा ज्ञानम बंधन योनि वर्ग कला शरीरम ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका का उद्यमो ये पांच सूत्र हम काफी विस्तार से पढ़ चुके इसके आगे आज हम नया सूत्र शुरू करते हैं छठा शक्ति चक्र संधाने विश्व सोमवार है इसको हमने संक्षेप में पिछली बार इस पर अपनी निगाह डाली थी अपने थोड़ा पढ़ा था इसको शक्ति चक्र क्या है ये जो समस्त क्रिएशन है ये शक्ति चक्र है और चूँकि ये पढ़ना था इसीलिए हमने पहले शडद्वा पढ़ा शडद्वा से हमारे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गई कि एक क्रिएटर है जो हमारे भीतर है और ये सब कुछ क्रिएशन है जिसको हम देखते हैं और ये क्रिएशन की वृद्धता का अंदाज हमको एक सौ से होता एक ऐसे क्रिएशन है जो हमको दिखाई देते हैं ऐसे एक और उन समस्त क्रिएशंस को मिलाकर के भुवन कहते हैं तो ये सब कुछ जो क्रिएटेड है या जो सब कुछ बना हुआ है जो सब कुछ निर्मित है जो वाच्य संसार है इस समस्त वाच्य संसार को शक्ति चक्र कहते हैं। शक्ति चक्र है यानी जो कुछ भी निर्मित है उसकी दूरतम परिधि तक जो कुछ भी निर्णय है जब हम इस की विशालता का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो इसका ठीक से अनुमान लगाने के लिए हमको भैरव मुद्रा अपनाना चाहिए भैरव मुद्रा में हम अपने स्वयं के केंद्र में स्थित हो जाते हैं, भीतर स्थित हो जाते हैं भीतर बैठ जाते हैं हम सामान्यतः अपने आप को इस शरीर में फेरा लेते हैं हाथ पैर आंख नाक सिर गर्दन जबान और इस सबको संयुक्त रूप से अपनी चेतना का हिस्सा बनाए रखते हैं लेकिन जब हम बहरों मुद्रा के लिए प्रयास करते हैं तो उस समय हम किसी आसन में नहीं बैठते शांत चित्त बैठने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे बैठ जाए आसन लगा के बैठ जाए हम अपने दुकान पर भेरव का प्रयोग कर सकते हैं साइकिल चलाते हुए कर सकते हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए। उस समय हम क्या करते हैं कि अपनी अस्तित्व के केंद्र की ओर अपने आप को मानते कि हम इस शरीर के भीतर और भीतर और भीतर के भी भीतर हैं और इस शरीर को कार्य करते देख रहे हैं ये शरीर मोटरसाइकिल चला रहा है ये शरीर किताब पढ़ रहा है ये शरीर काम कर रहा है ये शरीर खाना खा रहा है ये दिमाग सोच रहा है ये मन चंचल है ये मन दुखी है आज बुद्धि कुंद पड़ी है इस तरह वो उस पूरे शरीर को देखता है और वो स्वयं स्थिर होके ये सब कुछ एक शर को देखता है भीतर रह बाहर नजर भीतर लक्ष्य दृष्टि बाहर कार्य संसार का लेकिन स्थिति केंद्र में और वो भी स्थिर इसके लिए एक श्लोक है आपने पहले भी पढ़ा था अंतर अंतरलक्षों बहिर्दृष्टि निर्निमेशोन्मेष वर्जिता लक्ष्य भीतर दृष्टि बाहर निमेशोन्मेष वर्जिता उस समय हम भीत आंख पलक झपकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आंख की पलक झपकेगी गर्दन भी लेगी हाथ पैर भी चलेंगे शरीर भी दौड़ेगा सब कुछ करेगा लेकिन इस सजगता से हम एक क्षण भी दूर ना हो इस सजगता से कि हम अपने केंद्र में इसी का नाम है निर्निमेशोन्मेश वर्जिता आंखें बंद या खोलने की प्रक्रिया से मुक्त आंख बंद करने का मतलब होता है हमारी सजगता कम होगी उस समय हम सतत अपने आप को भीतर स्थित माने इस शरीर को अपने आसपास कार्य करता पास कार्यकर्ता इसका नाम है भैरव मुद्रा और हम चूंकि पढ़ रहे हैं शाम हो पाए शाम हो पाए में शाक्तो पाए में आणवो पाए में हमने फर्क भी पढ़ चुका है जीरो डायमेंशन सिंगल डायमेंशन और मल्टीपल डायमेंशन ये जीरो डायमेंशन है यानी आपको करना कुछ नहीं है अपनी परिस्थिति को प्रकट करना उद्यम करना है उसको इरप्ट करना है जैसी स्थिति है हमारी सही है ना उसके लिए कोई ध्यान करना है ना उसके लिए कोई चलना है ना कोई उसके लिए साधना करनी है वरण हम जहां जैसे हैं उसी में अपनी स्थिति को प्रकट करना है तो शंभो उपाय में होती है अक्रम क्रिया कोई विधि नहीं है कोई क्रम नहीं है जबकि सामान्यतः संसारिक क्रियाओं में क्रम होता है जैसे अगर आपको कुछ लिखना है तो पहले आपको कागज चाहिएगा फिर आपको पेन चाहिएगा फिर आप अपने विचारों को कागज पे लिख सकते अगर आपको एक चित्र बनाना है पहले आपको एक कागज या कैनवास चाहिएगा फिर आपको एक तूली चाहिए फिर आपको रंग चाहिएगा उसके बाद उस चित्र को बना सकते इसलिए चित्र को बनाने के लिए एक क्रिया है जिस क्रिया में क्रम की जरूरत है तो क्रम क्रिया शांभवोपाय में नहीं होती वो शाप्त तो में होती है आणवोपाय में होती है। लेकिन अक्रम क्रिया जिसको बोलते हैं नॉन सक्सेसिव मूमेंट वो होती है शांभव में जहां हम जब ध्यान करते हैं हमको अपनी वास्तविक स्थिति को मात्र प्रकट करना है इरप्ट करना है हम जैसे हैं उसी जगह पर हमको अपने विचारों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करना है इसी का नाम है उद्यम भैरव और उसके लिए प्रयोग है भैरव मुद्रा जब हम अंदर स्थित होकर पूरे शरीर को कार्य करते देखें अपन अपने अस्तित्व के केंद्र में शांत चित्त बैठे और तब हम सब कुछ बाहर देख रहे हैं और हमारा लक्ष्य केंद्र की स्थिरता है तो अंतरलक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेशो उन्मेश वर्जिता ऐसा करने से क्षेमराज जी कहते हैं कि हम कालाग्नि रुद्र से शांता तीता कला तक का द्वैत संसार नष्ट कर कालाग्नि रुद्र से लेकर शांता तीता कला तक का द्वैत संसार नष्ट कर यह द्वैत संसारी क्या है शक्ति चक्र शक्ति चक्र को संधान करना है यानी उसको अपने आधीन करना है और यही है विश्व का संहार तो हमने पढ़ा यश्योन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभ प्रभ हम हमने पढ़ा था कि जिसकी आंख खोलने और बंद करने मात्र से आपको स्मरण आएगा हमने का पढ़ी थी जिसका पहला सूत्र है यश्योन्मेष निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदय जिसके आंख खोलने और बंद करने से जगत का प्रलय या उदय क्रमश हो जाता है तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम उस शक्ति चक्र के जिसकी अभी हम यहां बात कर रहे हैं, चूंकि यह संदर्भगत है इसलिए वो बात हम फिर से ले आए तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुम उस शक्ति चक्र के उद्गम स्थान विभव प्रभवम उसके शक्ति चक्र के उद्गम स्थान शंकर को हम प्रणाम करते हैं यहां शंकर हमसे अलग नहीं है लेकिन चूंकि हम शंकर से अभी अलग हैं, हम उस केंद्र से दूर हैं इसलिए हम उस केंद्र को प्रणाम करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमको उस परिस्थिति तक पहुंचना है वो शंकर तक पहुंचना है इसलिए हम चूंकि बाहर आ गए दूर आ गए इसलिए हम अपनी चेतना को वापस उस विशाल चेतना में समाहित करना चाहते हैं इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं तो ये हमने पढ़ा था स्पंदकारिका के पहले सूत्र में और जब कोई शक्ति चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो द्वे संसार को नष्ट कर देता है यानी उसका क्या हो जाता है उन्मेष हो जाता है उसकी ज्ञान की आंख खुल जाती है और संसार में जो भेद दृष्टि है वो समाप्त हो जाती है जब भेद दृष्टि समाप्त होती है इसी का नाम है संसार का नाश तो शक्ति चक्र पर संधान करने से भेद के संसार का नाश हो जाता शक्ति चक्र विश्व है विश्व संहार अगला सूत्र है जाग्रत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरैभोग संभव है जब योगी बहरो मुद्रा का सतत प्रयास करके अपनी चेतना को उगाड़ देता है भिन्नता का ज्ञान समाप्त कर देता है भिन्नता की दृष्टि के बीच में उसको अभिन्नता दिखाई देने लगती है भिन्न भिन्न गहनों के बीच में उसको सोना दिखाई देने लग जाता है समझ में आ जाता है इस भिन्न भिन्न जो सोने के जो अलग अलग आकार के गहने हैं ये सत्य नहीं इसके अंदर तो सत्य तो सोना ही है जो भिन्नता दिखाई दे रही है अलग अलग रूपों में वो रूपों की भिन्नता सत्य नहीं है उसके अंदर सत्य सोना है उसी तरह से जब बात समझ में आ जाती है तब जागृत स्वप्न सुप्त भेदे तुर्य अभोग संभव वो तीनों परिस्थितियों में अद्वैत का आनंद लेता है तुरैवस्था का आनंद लेता उन हर परिस्थितियों में इधर आ जाएंगे जब वो शक्रित चक्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है उस समय उसके भिन्नता का ज्ञान का नाश हो जाता है और तब वह जागने में स्वप्न देखते हुए या सोते वक्त तीनों अवस्थाओं में तोरे का आनंद लेते है यह आनंद खुशी से अलग चीज है हमको आनंद कब आता है जब हम मिठाई खाते हैं जब भी आनंद आता है जब कोई अपना प्रिय मिलने आ जाता है तब भी आनंद आता है लेकिन ये छोटी सी खुशी है जो कभी भी छीनी जा सकती है, कभी भी इसका पासा पलट सकता खुशियां दुख में बदल सकती क्योंकि मिला हुआ कभी खो भी जाता है लेकिन ये तुरे का आनंद चूंकि आनंद शक्ति से आता है इसलिए इस आनंद को पलटना संभव नहीं जब कोई अंतिम छोर पर चला जाता है तो उस अंतिम छोर के आगे रास्ता बंद हो जाता है पलटना संभव नहीं जब कोई नॉर्थ पोल पर चला जाता है तो सभी दिशाएं दक्षिण हो जाती उसके बाद और नार्थ पुल पर जाना संभव नहीं तो नार्थ की दिशा तब तक ही है जब तक हम उत्तरी ध्रुवे नहीं पहुंच गए तो ये आनंद के अंतिम छोर पर पहुंच गए जहां से आनंद को छीन लेना किसी के लिए संभव नहीं है वही तुरे का आनंद है उसे तुरे का आनंद तब हो सकता है जब हम शक्ति चक्र पर अपनी सुप्री स्थापित कर लेते शक्ति चक्र पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेते इसके लिए हमने जो साधना पड़ी थी उसका नाम क्या था उद्यमो भैरव यह साधना शब्द ठीक नहीं है लेकिन क्योंकि हमको कुछ तो भाषा का उपयोग करना ही है इसलिए हमने उद्यमो भैरव के लिए प्रयास किया था कि जब हम एक सक्रिय ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को कट कर लेते हैं उगाड़ लेते हैं इरप्ट कर लेते हैं उसके ऊपर विचारों का आवरण मान्यताओं का आवरण हटा देते हैं। हमारे चेतना के ऊपर मान्यताओं का आवरण है मैं हिंदू हूं मैं मुस्लिम हूं मैं उच्च कुल का हूं मैं धनवान हूं ये सारे आवरण हैं मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं मैं छोटा हूं मैं बड़ा हूं ये भी अपने आवरण है मैं बूढ़ा हूं मैं बच्चा हूं मैं जवान हूं ये भी सब आवरण है इन सब आवरणों से चेतना ढकी होती है, चेतना न बूढ़ी होती है न खुश होती है न दुखी होती है चैतन्य इन सब के बीच इन सबको प्रकाश देने वाला इन सब अवस्थाओं का जनक सदा एक जैसा रहने वाला उसका जनक कोई भी नहीं क्योंकि वह इटरनल है स्वयंभू है तो इसके लिए हमको उस इरप्शन के लिए उस चेतना के आनंद को सूर्य के आनंद को पाने के लिए सक्रिय ध्यान करना होता है। आरंभिक अवस्था में चूंकि हम सक्रिय ध्यान जब तक नहीं करते तब तक हमको इस बहरो मुद्रा का प्रयास करना कठिन हो जाता तो सक्रिय ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को उगाड़ते सक्रिय ध्यान का मतलब होता है हम शांत चित्त बैठें विचारों में न बहें और विचार शून्य होने का प्रयास करें उस वक्त न आपको सुस्ती आ रही हो न बगासी आ रही हो नींद आ रही हो न उस वक्त कहीं अंदर हलचल हो रही हो अरे वहां जाना है बस यहां से उठ के काम करना है जब उस शांत चित्त को इंसान बैठता है तो इसको सक्रिय ध्यान बोलते और जब वो अपनी चेतना को पहचानने लगता है तब तो उस सूर्य के आनंद को असीमता से महसूस करता है सूर्य का आनंद वो आनंद है जो वास्तविक आनंद है संसार के सब आनंदों का स्रोत है और उस आनंद को कम ज्यादा करना संभव नहीं है उसको छीनना संभव नहीं है उसको सुख को दुख में बदलना संभव नहीं है सुख को दुख में बदलना संभव है लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। यही योगी जहां बैठता है जहां रहता है जिससे मिलता है वो सबको आनंद से भर देता है जो आनंद के स्रोत से जुड़ा है उसके शरीर से भी आनंद अच्छा लगता है उसके पास जो भी आके बैठेगा वो आनंद से नहाए भी करने रहेगा एक आग का गोला है तो उसके पास बैठने वाला आग से या उसकी आंच से तो नहीं बच सकता ऐसे ही वो आनंद से सराबोर योगी जब आपके पास बैठता है या आप उसके पास बैठते हो तो आप उस आनंद से बचे न रह सकते वो आनंद आपका सा बने अगला सूत्र है या अगले तीन सूत्र हैं जो हम सामान्यतः एक साथ पढ़ते हैं ज्ञानम जागृत स्वप्नों विकल्पा और अविवेको माया सौषुभ्तम ज्ञानम जागृत जब हम जागते हैं अब यहां पर हम अपनी इंसानी परिस्थितियों का बहुत अच्छी तरह से आकलन करेंगे इन तीन सूत्रों में कि जब हम जाते हैं तो हमको इंद्रीजन ज्ञान प्राप्त होता है जो भिन्नता का ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा हम कहते हैं कि यह छोटा है यह बड़ा है यह अपना है पराया है यह अच्छा है यह बुरा है ये दूर है यह पास है ये तो पुराना है यह नया है इसलिए समय भिन्नता का ज्ञान हमको अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है इसका नाम है ज्ञानम जागृत यानी जागते हुए हमको जो भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है दूसरा है सपनों विकल्प जब हम सपना देखते हैं तो विकल्प शब्द है संस्कृत का इसका मतलब है इंटरनल परसेप्शन भीतरी अनुभव ये स्वप्न भीतरी अनुभव है क्यों कि आपके पास भी एक बैठा है आप इधर सो रहे हो है ना आप जंगल देख रहे हो पर वो जंगल उसको थोड़ी ना दिखाई देगा जो आपके पास बैठा है आपके पास सोया है उसको जंगल नहीं दिखाई देगा आपको नींद में जंगल दिखाई दे रहा है आपको नींद में हवाई जहाज दिखाई दे रहा है आपको नींद में शेर दिखाई दे रहा है जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आपकी अपनी क्रिएशन है आपकी चेतना की रचना है और वो प्रमे जो आपको दिखाई दे रहे हैं चाहे कार है जंगल है शेर है वो सब चीजें वो आपके व्यक्तिगत प्रमेय है वो प्रमेय सार्वजनिक प्रेम नहीं है। सब लोग नहीं देख सकते उसको आप अकेले देख सकते हो तो विकल्प का मतलब होता है इंटरनल परसेप्शन या भीतरी अनुभव तो स्वप्नों विकल्पा स्वप्न भीतरी अनुभव है तीसरा अविवेको माया स्वषुप्तम और जब हम गहरी निम सोते हैं तो हम अपना समस्त विवेक खो देते उस समय हम किसी भी तरह का हमें कोई एहसास नहीं होता हमको ब्रह्मात्मक धारणाएं पैदा होती है हमारे भी द्वैत के संसार पुष्ट होता है और यह पूर्णतः गहरी माया की स्थिति जब हम गहरे निर्मस होते हैं तो पूर्ण माया के आगोश में होते हैं ये तीन परिस्थितियां जो हमारे हम सब लोग जानते हैं इन तीन परिस्थिति के बारे में क्योंकि तो इनका हम रोज अनुभव करते हैं हम जाग रहे हैं संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं जब स्वप्न देख रहे हैं तो हम मनोजन्य प्रमेय पैदा करते हैं और जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हम अपना विवेक खो देते हैं यह गाढ़तम मोह की माया की अवस्था है अब योगी जन कहते हैं कि हर परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति जुड़ी है जैसे जागृत में जागृत जागृत में स्वप्नावस्था जागृत में निद्रावस्था ऐसे ही स्वप्न सप्ण में जागरण स्वप्न में स्वप्नावस्था स्वप्न में निद्रावस्था वैसे ही सुषुप्त अवस्था में जागृत अवस्था सुषुप्त अवस्था में स्वप्नावस्था सुषुप्त अवस्था में सुषुप्त अवस्था ये नौ तरह की हमारी अवस्थाएं जागृत में जागृत जब हम संसार का कोई काम एकाग्रता से कर रहे ध्यान से कुछ काम कर रहे हैं दुकान का काम कर रहे हैं हिसाब किताब कर रहे हैं उस समय हम जागृत में जागृत अवस्था में होते लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे आप यहां बैठे हैं आंखें खुली है शरीर यहीं बैठा है और विचारों में बह के हम आश्रम के बाहर चले गए सिनेमा देख रहे हैं सामने सिनेमा चल रहा है लेकिन हम सिनेमा हॉल के बाहर घूम रहे हैं शरीर अंदर ही बैठा है आंखें वहीं खुली हैं लेकिन हम बह के बाहर चले गए कई बार आपको सबको अनुभव होगा ऐसा कुछ काम करते करते हम विचारों के साथ बहके अपने शरीर से दूर चले जाते हैं। इसका नाम है जागृत में स्वप्नावस्था जब हम विचारों में बह जाते हैं विचारों में खो जाते हैं। तीसरी है जागृत में निद्रावस्था जब हम बेहद मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोहावस्था जागृत में सुषुप्तावस्था कहलाता हम जाग तो रहे हैं लेकिन हम जागृत बिल्कुल भी नहीं है हम मोहग्रस्त हैं मोह हमको धन से हो सकता है प्रतिष्ठा से हो सकता है या उन चीजों से हो सकता है जिनको हम अपनी अपनी कहते हैं या जो अपने नहीं है और अपनी बनाना चाहते हैं धन किसी और का है हमको अपना चाहिए हमारे पास चाहिए तो हमको मोह अवस्था हो जाती है उस अवस्था में हम अपना विवेक पूरी तरह से खो देते हैं। वो जागृत में मोह अवस्था, जागृत में अवस्था कहलाता तो जागृत में जागृत जागृत में स्वप्न जागृत में सुषुप्ति अब इसी तरह स्वप्न देखते वक्त जब आप सतत भैरव स्थिति का ध्यान करते हैं तो स्वप्न में एक स्वातंत्र मिलता है स्वप्न स्वातंत्र जिसको बोलते हैं स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था आप स्वप्न देखते हैं लेकिन जानते हैं कि आप स्वप्न देख रहे हैं आप जानते हैं कि स्वप्न देख सामान्यतः हम स्वप्न देखते जानते नहीं कि हम स्वप्न देख रहे लेकिन हम जानते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं ये स्वप्न में जागृत है स्वप्न में स्वप्नावस्था हमारी सबकी अधिकतर होती है जब हम स्वप्न देखते वक्त सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उठ के समझ में आता कि अरे अपन तो स्वप्न देख रहे थे स्वप्न हमने तो शेर देखा भालू देखा जंगल देखा फलाने की मौत देखी फलाने का जन्म देखा इस तरह हम स्वप्न में भिन्नता के बहुत सारे प्रमेय देखते हैं ये स्वप्न में स्वप्नावस्था है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जाके कि हमने स्वप्न तो देखा लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं पता नहीं क्या देखा स्वप्न तो देखा बहुत देर से स्वप्न देख रहा था लेकिन उठने के बाद स्वप्न भी स्मरण नहीं यह स्वप्नावस्था में निद्रावस्था है अब ऐसे ही निद्रा निद्रावस्था में भी तीनों अवस्थाएं होती हैं। निद्रा निंद्रावस्था में जागृतावस्था उसको बोलते हैं कि जब हम निद्रा में प्रवेश के बिंदु पर जागृत होते हैं और हम जानते हैं कि अब हमको नींद आनी है और अब हम गहरी गहरे निंद होकर आराम करें तो निद्रा आते वक्त हमारा जागरण है वो निद्रावस्था में जागृत अवस्था <laughs> दूसरा होता है निंद्रावस्था में स्वप्नावस्था और चौथा है अंतिम है निंद्रावस्था में सुषुप्ता सुषुप्तावस्था में सुषुप्तावस्था जब हम कब सो गए पता ही नहीं और गहरी नींद से उठे तब हमको लगा कि हम तो अरे बहुत देर सो लिए सुबह आठ बजे की नींद ही खुली ये निंद्रावस्था की कहलाती है। जब हम घिरी नींद में सो जाते हैं कब सो गए कब नींद लग गई उसका कुछ हमको एहसास ही नहीं और जब सो के उठते हैं तब एकाएक -एक एहसास होता है कि अरे कब सो गए थे। लेकिन एक इससे भी आगे की बात होती है निंद्रावस्था में निंद्रावस्था जब हम सो के उठते हैं तो भूल जाते हैं कि यह दोपहर है कि सुबह रहे कब सोए थे कहां सोए थे कभी कभी उठके किसी नई जगह पे सोए तो ये नहीं समझ में आता यहां कहां आ गए कहां क्या ऐसा भी लगने लगता है कि दोपहर को कभी गहरी दिन सो जाते हैं उठते हैं तो ये भी ध्यान नहीं आता कि सुबह है कि शाम है कुछ देर बाद जब घड़ी बड़ी देखते हैं कोई से बात करते तब सब सबको समझ में आ दोपहर को सोए थे और शाम हो गई इस तरह हम निंद्रावस्था में निंद्रावस्था में चलाते ये माया की गाढ़तम मुहावस्था है इस तरह हमने नौ अवस्थाएं पढ़ी हैं। इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हम जीवन के इन नौ अवस्थाओं में जीवन के सब दिन बिताते हैं नौ में से किसे अवस्था में होते जागृत में जागृत से लेकर सुषुप्ति में सुषुप्ति तक नौ अवस्थाएं होती हैं। अब हम योग की दृष्टि से इन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं इन तीन अवस्थाओं के बारे में जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन हमारी मुख्य मोटी अवस्थाएं हैं मोटे तौर पे योग की दृष्टि से ये जो तीन अवस्थाएं होती हैं जब हम सक्रिय ध्यान के लिए बैठते हैं। जब हम तय कर लेते हैं कि आज हमको ध्यान करना है हम बैठेंगे आधे घंटे से अब हम न सोएंगे न उबासिलेंगे उस समय हम जानते हैं कि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं बैठे। हम एक निर्णय ले, ले लेते हैं कि हमको बैठना है आधे घंटे की वो अवस्था जिस वक्त हम ध्यान के लिए बैठते हैं और ध्यान के बारे में जानते हैं और हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ध्यान करने जा रहे हैं वो योगी की जागृत अवस्था है अब उसके बाद वो किसी एक विचार को लेकर ध्यान करता है किसी एक चीज को लेकर ध्यान करता है या तो एक मंत्र को लेकर ध्यान करेगा या एक विचार को लेकर या एक देवता को लेकर एक चित्र को लेकर एक रूप को लेके, किसी एक विचार को लेके वो ध्यान करता है और उस ध्यान में इतना तन्मय हो जाता है कि उस रूप के सेवा उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता मात्र उस रूप और वो इसको बोलते हैं योगी की स्वप्न अवस्था जो अवस्था से ज्यादा ऊपर की अवस्था है ज्यादा बेहतर अवस्था है ज्यादा शिव के करीब है शिवावस्था से ज्यादा करीब है योगी की जागृता अवस्था सबसे निम्न स्तर की उसके स्वप्नावस्था उससे उच्च स्तर की और योगी की निद्रावस्था जब प्रमेय, प्रमात्र और प्रमाण तीनों एक हो जाते हैं, जब ये संसार यानी क्रिएशन मैं यानी क्रिएटर और इनकी जानने की क्रिया के मैं इस संसार को जानूं पांचों इंद्रियों से ये सारी क्रिया ये सब एक हो जाती है जब क्रिएशन और क्रिएटर एक हो जाते हैं जिसमें भिन्नता समाप्त हो जाती है, ये समस्त रचित और रचनाकार एक हो जाते हैं उस अवस्था को समाधि कहते हैं इसी का नाम है समाधि इस अवस्था में भिन्नता का ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस समय आदमी ध्यान रखे, वो योगी सो नहीं रहा पूर्ण जागृत है यहां पर हमको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि योगी की निंद्रा वो भी तो सो ही गया है ना हमको भी तो नींद में नहीं मालूम रहता कि किसने संसार बनाया और क्या बना नींद में हम भूल जाते हैं कि संसार किसने बनाया और बनाया लेकिन उस समय भिन्नता का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है आप उस समय आपकी समस्त इंद्रियां चूंकि शांत हैं इसलिए आपको माया के गहरे अंधकार में यह एहसास होता है कि हम नहीं है हम अपने आप को नकार देते हैं तो ये नेगेटिव अचीवमेंट कभी भी पॉजिटिव अचीवमेंट नहीं हो सकता यह नकारात्मक अनुभव है निंद्रा का अनुभव नकारात्मक अनुभव है और योगी की समाधि सकारात्मक अनुभव है दोनों के बीच में जमीन आसमान योगी का अनुभव कि जब वो प्रमेय और परमात्र संसार को एक मिला देता है जब वो जानता है कि मैं ही क्रिएशन हूं और मैं ही क्रिएटर हूं मेरा ही ये समस्त विकास है उस समय उसके मन में कोई विचार नहीं आते वो एकाग्रता वाला एक विचार भी खो जाता है एक मंत्र का विचार ले ले तो मंत्र भी खो जाता है मंत्र विशाल हो के पूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है एक मूर्ति जिसका वो चित्र ध्यान में करके विचार कर रहा था वो भी विलीन हो जाती है एक बिंदु जिसका ध्यान करते करते वो योगी विचारता था और बिंदु भी महाकाश में विलीन हो जाता है उस समय वो स्वयं और वो महाआकाश सब कुछ एक हो जाते हैं और उस समय जब सब कुछ एक में एक हो जाता है तो उस परिस्थिति में उस योगी की परिस्थिति का नाम जिस स्थिति से हम उसको पुकारते उसको बोलते हैं मंथन भैरव मंथन भैरव वो स्थिति है जिस स्थिति में उसके समस्त विचार उसकी समस्त अस्तित्व इस ब्रह्मांड में फैल जाता उसका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जा उसका जीव अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो शिव अस्तित्व से एक हो जाता है उस परिस्थिति को बोलते हैं मंथन भैरव तो ये योग के दृष्टि से वो तीन अवस्थाएं जो हमने पढ़ी थी तीन परिस्थितियां पढ़ी अभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और हमने अपने सामान्य जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति की नौ अवस्थाएं पढ़ी जागृत में जागृत जागृत में स्वप्न जागृत में सुषुप्ति इसी तरह स्वप्न और निद्रावस्था में भी तीन तीन अवस्थाएं हैं ऐसी ही और ये योगी की तीन अवस्थाएं योग के दृष्टि से जब वो योग करता है सक्रिय ध्यान करने बैठता है तब तो वो उसकी जागृत अवस्था है या उसको हम धारणा बोलते हैं योगी की जागृत अवस्था का नाम है धारणा योगी की स्वप्नावस्था का नाम है ध्यान और योगी की निंद्रावस्था का नाम है समाधि जब वो मंथन भैरव की स्थिति में आ जाता है तो हम उसको सुपरबुद्ध बोलते हैं सामान्यतः तो जैसे हम जागृत में जागृत हैं, दुकान का काम कर रहे हैं सांसारिक कार्य कर रहे हैं उस समय हम अबुद्ध होते हैं क्यों? क्योंकि पूर्णतः भिन्नता के ज्ञान में डूबे होते हैं हम अपने आप को अलग उस पूरी क्रिएशन को अलग समझते हैं उसमें हमारा अपना सचमुच में कोई भी नहीं है ये सिर्फ शरीर को हम अपना मानते हैं अपनी बुद्धि को अपना मानते हैं अपने मन को अपने अहंकार को हम अपना मानते हैं सिवाय इसके हम सबको पराया मानते इस चमड़े के बाहर सब पराए हम जिनको बच्चा मानते हैं अपना मान लेते हैं सचमुच में हम वो भी अपना नहीं मानते अगर दोनों एक साथ डूब रहे हो तो बच्चे को डूबो देंगे हम खुद को बचा लेंगे कभी ऐसी परिस्थिति आई जाए कि बच्चे और हम दोनों से एक ही बच सकता है तो हम निश्चित रूप से खुद को बचा लेंगे हम बच्चों को भी नहीं बचाएंगे ये हम खुद बोलते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे पर कहने की बात है सचमुच में हम अपने आप के शरीर को ही अपना समझते हैं इसके किसी को भी अपना नहीं समझते और यह परिस्थिति अबुद्ध कहलाते है। दूसरा है जब स्वप्न में जागरण की स्थिति मिल जाती है योगी तो उसको बुद्ध बोलते जब वो निंद्रा में भी जागृत अवस्था या ना निंद्रा के प्रवेश बिंदु पर वो जागृत होता है उसको हम प्रबुद्ध बोलते हैं। अबुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध और जब वो अवस्था में पहुंच जाने वो प्रमेय और प्रमात्र संसार को एक जानता है यानी कहां चला गया वो इच्छा शक्ति तक उसने ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का भेद समाप्त कर दिया उसने ज्ञान शक्ति से प्रमेय बना प्रमात्र बना था क्रिया शक्ति से प्रमेय बना था लेकिन ये दोनों बने थे इच्छा शक्ति से वो इच्छा शक्ति तक पहुंच तो इस स्थिति को बोलेंगे सुप्रबुद्ध वो हो गया सुप्रबुद्ध इसके लिए कठोपनिषद में एक श्लोक है या जिसको हम उपनिषदों के मंत्र बोलते हैं पिछली बार अपने इसकी भी बात करी थी त्रिशु त्रिशु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग्यस्य से भवेत भवित तेभ्य विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिव त्रिशु धामसु यद भोग्यम इन तीनों धामों में जो भोग है ने? जो सामग्री है जो हमारे लिए भोग सुख के भी होते हैं दुख के भी होते हैं दुख भी भोगना पड़ता है सुख भी भोगा जाता है तो तीनों धामों में जो भोग हैं और जो भोक्ता है और जो भोग्य से यदव तीन चीजें हैं भोक्ता, भोग्य और भोग भोगने की क्रिया ये तीनों हैं त्रिशु धामश यद भोग्य भोगता भोग्य से भोग्य यद भवे तेव्य विषक्षण से साक्षी मैं इन तीनों का दृष्टा हूं जिस स्थिति में ये योगी आ गया मंथन भैरव की स्थिति में वो इन तीनों को देखता है किनको देखता है भोग को देखता है भोगने की क्रिया को देखता है और भोगने वाले को भी देखता है जैसे भोजन रखा है वो भोजन को भी देखता है खाने की क्रिया को भी देखता है और खाने वालों को भी देख रहा है और इन तीनों से क्या है विलक्षण है ना? इन तीनों से अलग सेपरेटेड इन तीनों से अलग है तिव्य विलक्षण साक्षी इन सबका साक्षी है साक्षी वो होता है जो क्रिया में भाग न ले अगर एक जगह चोरी होती है चोर साक्षी नहीं होता है। चोर उसमें इन्वॉल्व होता है लेकिन जब कोई उसको चोरी करते देखता है तो वो साक्षी होता है जबकि वो खुद चोरी नहीं कर रहा है तो साक्षी क्रिया में कभी भी हिस्सा नहीं लेता उससे लिप्त नहीं होता और जो लिप्त है वो साक्षी नहीं हो सकता तो साक्षी की परिभाषा हम कई बार बात करते हैं साक्षी साक्षी का मतलब होता है वो जो होने वाली किसी क्रिया में भाग नहीं लेता बल्कि उन क्रियाओं का मात्र दर्शक होता है तो ये तीन क्रियाएं भोग क्रिया का मतलब क्रिएशन भोग भोगने की क्रिया और भोगने वाला तीनों क्रिया तीनों क्रिएशन है और इन तीनों क्रिएशंस को देखने वाला कौन है जब तब्य विलक्षण साक्षी चिन्ह मात्रों अहम सदाशिव मैं चेतन स्वरूप चिन्ह मात्र का मतलब होता है मैं मात्र चैतन्य स्वरूप चिन्ह मात्रो अहम सदाशिव मैं इन सबका को देखने वाला सदाशिव स्वरूप यह अनुभव किसको हो रहा है उस योगी को जिसने शक्ति चक्र पर संधान करके संसार का नाश कर दिया है शक्ति चक्र संधान है विश्व संवार उसके बाद में उसने मंथन भैरव की स्थिति पर आई है आरंभ में हम क्या करते हैं भैरव आसन या भैरव मुद्रा का उपयोग करते हैं और कहां पहुंच गए मंथन भैरव की स्थिति तक जिस स्थिति में हम मैं तुम ये सब भेद समाप्त तो हो गया इस संसार का क्रिएशन क्रिएटर सब एक हो गए और उस परिस्थिति में मैं हूं शिव स्वरूप इसके सिवा मेरा कोई अनुभव नहीं शिवो अहम मेरा अनुभव है और इस अनुभव को कठोपनिषद में भी बताया है, इसलिए उस श्लोक को यहां पर भी हम उदृत करते हैं कि त्रिशुधाम से यद भोग्यम भोग्या भोगता भोग्य भोग्य यद भवे वि लक्षण साक्षी चिन्ह हम सदाशिव अब अगला सूत्र ग्यारहवां सूत्र है त्रिताय भोक्ता वीरेश इन तीनों परिस्थितियों को भोगने वाला वीरेश कहलाता है वीरों का शिरोमणि वीर क्यों कहलाया जाता है जो इन सब को अपने अधिकार में कर लेता है इसलिए उसको वीर कहते हैं इस पूरे संसार चक्र को जिसने अपने अधिकार में कर लिया इसलिए वो वीर है और उन सब वीरों का शिरोमणि है जो इसको अपने अधिकार में करने की क्रिया में रत है उन सबका शिरोमणि है क्योंकि उसने इस संसार को अपने अधीन कर लिया इस तीहरे संसार को इस भिन्नता के ज्ञान को उसने अपने अधीन कर लिया, लिया जब उसके पास द्वेत के विचारों का अभाव हो गया वो शक्ति चक्र का स्वामी हो गया लेकिन यहां पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि वो प्रमेय प्रमाता प्रमाण को एक साथ देखता है हमारा अनुभव क्या है एक कुर्सी को देख रहे हैं हम कुर्सी को देखते हैं कुर्सी के बारे में प्रतिक्रिया भी होती है क्या प्रतिक्रिया होती है ये कुर्सी प्लास्टिक की है अरे ये दोनों एक जैसी है इसमें कि मेरे घर भी थी यह सलों की है पता नहीं उसके बाद में कहानी बढ़ती चली जाती है विचारों में हम बहते चले जाते हैं ये हमारी प्रतिक्रियाएं है, एक वस्तु के प्रति हम भूल गए कि इसको कौन देख रहा है हम देखने वाले के प्रति पूरी तरह से उसको अवॉइड कर, दे, कर देते निग्लेक्ट कर देते हैं। देखने वाले के प्रति हमारी नजर नहीं होती लेकिन ये योगी प्रमेय और प्रमाता दोनों को एक साथ देखता है कुर्सी को देखता है तो कुर्सी को देखने वाले को भी देखता है भोजन करता है तो भोजन को देखता है तो भोजन करने वाले को भी देखता है हम भोजन करते हैं तो भोजन को ही है। अपने देखते हैं अपनी तरफ कहां देखते हैं हम अपने आप को कहां देखते हैं हम तो भोजन देखते हैं और भोजन की प्रतिक्रिया हो जाती है आज नमक ज्यादा है आज शक्कर ज्यादा है आज अच्छा नहीं बना बनाए रोटी जल गई ये कड़क बन गई आज तो मजा आ गया सारी बातें हमारी भोजन पी रही थी हम भोजन करने वालों को भूल गए कि भोजन कौन कर रहा है हम अपने आप को भूल जाते हैं लेकिन योगी क्या करता है वो भोजन को भी देखता है भोजन करने की क्रिया को भी देखता है और भोजन करने वाले को भी देखता है ये तीनों को एक्सर देखता है वो मैंने वो प्रमेय प्रमात्र और प्रमाण तीनों को देखता है तीनों को एक साथ देखने वाले का नाम है योगी जो इसीलिए बोलते हैं त्रितयभोक्ता वीरेशने वीर वो है जो तीनों को एक साथ देखता है उसके हम क्या है सामान्यतः तीनों को एक साथ देखता हम एक ही को देखते हैं और कभी हमारा ध्यान खुद पर चला गया तो खुद पर दया आने लग जाती है कि क्या करें जो मिला खाना पड़ रहा है मजा नहीं आ रहा खाने पर तो भी फिर हमको अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड इमोशंस पैदा हो जाते हैं तो हम हर चीज में तीनों को जब एक साथ देखें तो उस समय वीरेश की स्थिति होती है। फिर इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं वो ये हैं कि हम किसी भी स्थिति में यहां ध्यान रखना क्रम की कोई जरूरत नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं शांव हो यहां पर हर क्रिया अक्रम है आप ऐसा मत सोचना कि पहले पहले हम उद्यमों भैरव तो कर लें फिर उसके बाद में मंथन भैरव तक तो आ जाएं पहले हम भैरव भैरव आसन तो कर लें या भैरव मुद्रा तो अपना लें उसके बाद में यहां तक आएंगे आप उल्टा भी शुरू कर सकते पहले आप तीनों को एक साथ देखना शुरू कर ये अपने तीनों पढ़ा था आणवोपाय शाक्तोपाय श्या उपाय दोनों में तीनों का कंपेरेटिव स्टडी करी थी उसके कारण क्या था कि हम ये समझ सके कि हम ये जो आज श्याम उपाय पढ़ रहे हैं अभी इस श्याम उपाय के प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स को किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में उतार सकते इसके प्रैक्टिकल को उतारने के लिए हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले हम तीनों को एक साथ देखना शुरू कर भोजन करते वक्त पूरी तरह से हम अपने उद्यमों भैरव कर सकते हम अपनी चेतना को गाढ़ कर हम तीनों को एक साथ कर सकते भोजन करने वाले और भोजन करने की क्रिया और भोजन को एक साथ देख सकते कुर्सी देखते वक्त तो कुर्सी और कुर्सी की देखने वालों को एक साथ अनुभव कर सकते तो इन दोनों का अनुभव करने वाला वीरेश प्रमेय और प्रमात्र को एक साथ देखने वाला वीरेश और इसी का नाम मंथन भैरव है जब तक हम प्रमेय को देखते हैं या प्रमाण को देखते हैं या प्रमात्र को देखते हैं। तब तक हम अज्ञाता माता के खिलौने बने रहते हैं और छले जाते हैं सतत छले जाते हैं क्योंकि तब तक जब तक हमको इन भिन्नता के ज्ञान से वो उबरने नहीं देते जैसे ही हम भोजन पर ध्यान जाता है घर वाले भी गुस्सा आ जाता आज ये क्या बना दिया मेरे को पसंद नहीं है तो भी ये बना दिया आज इसमें शकर ज्यादा डाल दी नमक ज्यादा डाल दिया क्योंकि हमारा ध्यान भोजन पे गया भोजन करने वाले से हट गया भोजन करने वाले पर ध्यान गया तो भोजन से हट गया अपने आप पर ही हम दया करने लग गए अपने आप से ही लड़ने लग गए इसलिए वीरेश वो है जो हर क्रिया को ध्यान बना सकता इसलिए काश्मीर शिव दर्शन ऐसा नहीं बोलता आपको कि आपको मात्र ऐसा बैठ के ध्यान कर सकते हो या किसी विशेष परिस्थिति में जाकर ध्यान कर सकते हो ऐसी परिस्थितियां आणु उपाय में जरूर आएंगी जब आपकी योग्यता को इस रूप में लाना हो कि जब आप चैतन्य मात्मा को समझ सकते उस परिस्थिति में जरूर आपको ऐसा कहा जाएगा कि आपको ऐसे भी करना है ऐसे भी करना है ऐसे भी करना है और वह भी फिर स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से समझाया जाएगा कि जैसे आपको अगर बाहर प्राणायाम करना है तो भीतरी प्राणायाम कैसे करना है? बाहर की, बाहर की तरफ ध्यान लगाना है तो भीतर कैसे लगाना है? बाहर की तरफ कोई क्रिया करना है पूजा करना है तो भीतर कैसे करना है? बाहर की तरफ कोई मंत्र को जपना है तो भीतर कैसे जपना इसलिए हर काम बाहर और भीतर की तरफ करना उसमें लेकिन यह कब आएगा आणवोपाय में शाप्तोपाय में हम किसी मंत्र पर ध्यान नहीं करते कोई प्राणायाम नहीं करते कुरी क्रिया नहीं करते शाक्तोपाय में हम अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद जब शाक्तोपाय पढ़ेंगे, उसमें हम अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके द्वारा वन पॉइंटेड टारगेट रहता है हमारा सिंगल के अपने स्वयं की चेतना को हम पहचान लें हम अपने आप की चेतना को ध्यान का एकमात्र टारगेट बना लेते कि हमारी अपनी सर्वोच्च चेतना उसी पर ध्यान केंद्रित करना है वह हमारा एकमात्र टारगेट होता है शाक्तोपाय में और उस चेतना को पकड़ने के लिए हम वो मनकों वाला प्रयोग करते हैं एक क्रिया समाप्त दूसरी पैदा हुई दूसरी क्रिया समाप्त तीसरी पैदा हुई और इन क्रियाओं के जब समाप्त होने का है एक क्रिया समाप्त होती दूसरी पैदा होती है उनके बीच के क्षण में हमको वो चेतना का धागा निकट दिख जाता है जैसे हम एक दो मन के हैं रुद्राक्ष के उनके बीच में हमको दिख जाता है कि तार का, है, का है। सोने का है अंदर की चांदी का तार है या धागे में लिपटी हुई माला है यह हमको तुरंत दिख जाएगा दो मनकों के बीच में देखने से इसी तरह दो क्रियाओं के बीच में देखने से हम अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान पाते हैं तो वो है शांत तो उपाय लेकिन यह शांभव उपाय में सब कुछ अक्रम है कोई क्रम क्रिया की जरूरत नहीं हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें लक्ष्मण जी महाराज भी कहते हैं कि आप कहीं से भी शुरू कर दो क्योंकि जहां से शुरू कर दो वही अंत है क्योंकि आप शिखर पर हो किसी भी तरह का कोई विधि नहीं कहीं यात्रा नहीं है। जहां शुरू कर दो वहां जैसे प्रधानमंत्री को अगर कैबिनेट की मीटिंग मिलानी है तो जहां बैठ जाए वहां मीटिंग उसके लिए उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वही तो मीटिंग को उसी को तो संचालित करना है जहां बैठ जाए वहां मीटिंग कर देगा वो कहीं भी यार यहां आया और यहां अगर चार को बुला ले यहां मीटिंग हो जाएगी क्योंकि महत्व तो उसका है प्रधानमंत्री का और लोगों का महत्व तो नहीं है उसका स्वयं का महत्व तो यहां चेतना का महत्व तो है जहां उगाड़ लो चेतना वहां पर तुम शाम भाया अपने सफल कर दिया जहां तुमने अपनी चेतना को उगाड़ दिया जिस विधि से भी उगाड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ता इधर से उधर से क्यों दाएं बाएं कुछ है ही नहीं सभी दिशाएं दक्षिण है उत्तरी ध्रुव के ऊपर सभी दिशाएं दक्षिण और कोई दिशा है ही नहीं इसलिए उस जगह पर आपने जैसे ही कुछ किया अपनी चेतना को उघाड़ा उद्यमों बेहरवा वैसे ही आप अपनी चेतना को पहचाने वैसे ही निर्विचार हुए वैसे ही आपने अपने चेतना को पहचाना बस बात खत्म इसलिए आप जहां हो जिसे हो जिस पॉइंट पर हो पर्याप्त है वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई विधि करने की जरूरत नहीं इसलिए शाम उपाय आपको उच्चतम योग्यता के लिए न्यूनतम क्रिया कहता है योग्यता उच्चतम क्रिया न्यूनतम आणवोपाय में क्रिया सर्वाधिक योग्यता निम्नतम और शांप्तोपाय में मध्यम क्रिया मध्यम योग्यता इस तरह यहां अभी जो बात कर रही हो सर्वोच्च योग्यता के लिए सबसे कम क्रिया यह इच्छोपाय कहा जाता है शाम्भ को इच्छोपाय कहते हैं शाक्तोपाय को ज्ञानोपाय कहते हैं और आणु को क्रियोपाय कहते हैं क्योंकि वहां पर क्रिया महत्वपूर्ण है आप क्या करते हो कैसे करते हो कैसे बैठते हो कैसे सांस लेते हो वह सब महत्वपूर्ण आणु उपाय में शांव में कोई क्रिया नहीं कुछ नहीं करना है क्योंकि आप जहां हो वहीं मीटिंग बुला लो कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं जहां आप हो वहीं राजधानी है, कोई राजधानी की जाने की जरूरत नहीं कोई रेल की जरूरत नहीं कुछ चीज क्योंकि आप जहां हो वहीं पर मीटिंग बुला अगर आपको स्वयं से मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा किसी से भी मिलने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों से मिलने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा पत्नी से मिलने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा पिता से मिलने भी उसके कमरे तक जाना पड़ेगा लेकिन स्वयं से मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा अब जाओ वहीं कोई क्रिया नहीं है उसमें आप जाओ जब चाहो मिल लो क्योंकि अपने आप से मिलने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ये शांव पाया, अपने आप से मिलना है अपने आप से मिलने के लिए आपको कौन सी क्रिया करना पड़ेगी कोई क्रिया की जरूरत नहीं है कोई यात्रा नहीं है इसमें कोई विधि नहीं है कोई साधना नहीं है कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप जाओ वहीं पर अपनी चेतना को उगाड़ सकते रोटी बनाते बनता रोटी खाते खाते दुकान का काम करते करते साइकिल चलाते, चलाते चलाते मोटरसाइकिल चलाते चलाते आप कुछ भी करते हो आप अपनी भैरों मुद्रा कर सकते हैं आप मंथन भैरों की स्थिति में आ सकते हैं आप तुरस्था का आनंद ले सकते हैं ये सब कुछ करना है आपको रोजमर्रा का काम करते करते उसमें आपको कहीं भी कुर्सी लगाने की जरूरत नहीं कपड़े बदलने की जरूरत नहीं नहाने की जरूरत नहीं कोई शुचिता की जरूरत नहीं आप जो है जैसे हैं जहां हैं हर परिस्थिति में ये प्रयोग कर सकते इतना सुविधा इतनी सरलता तब जब आप अपने संस्कारों को छोड़ने तोड़ने को राजी हो अगर नहीं राजी हो फिर पीछे चलो उनको आते हैं नि टूट रहे हैं और पीछे चलो फिर वो उसकी योग्यता हम प्राप्त करते हैं इसलिए हम अपनी योग्यता को अगर इतनी समझते हैं कि हम अपने उन संस्कारों को जिन संस्कारों से हम बंधे चले आ रहे हैं हजारों लाखों वर्ष से उनको हम छोड़ने को राजी हैं क्योंकि इंसानी जन्म में इस बात की प्रबलतम संभावना है कि हम जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि हम शिव के रहे हैं हम जो चाहे कर सकते हैं उन सब चीजों को तोड़फोड़ के निकाल सकते हैं जो हमारे ऊपर चिपकती चली आई है लाखों करोड़ों साल से हमारे ऊपर चिपक गई हैं इस तरह जो की तरह चिपक गई हैं कि निकलना है नहीं चाहती और मजेदार बात यह कि उन चीजों से हमको इतना प्रेम हो गया कि हम, हम निकालना भी नहीं चाहते हम उन संस्कारों को निकालना भी नहीं चाहते कभी कभी हमको 11 से इतना प्यार हो जाता है कि हम 11 के बीगर पागल हो जाते हैं हम ग्यारह नहीं करें तो पगल हो जाएंगे कभी कभी हम मंदिर से ऐसा प्यार हो जाता है कि मंदिर में जाएंगे तो पागल हो जाएंगे नहीं गए तो हम तो रोटी नहीं खा सकते बेचे नहीं हो जाएगी तो हम ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं इनको अगर तोड़ सकें हम अपनी कट्टरता से बाहर आ सकें हम अपनी वास्तविक शिव स्वरूपता को उजागर कर सकें तो फिर हमारे लिए श्यांबा उपाय है उस श्यांबा उपाय के लिए हमको अपने संस्कारों से बाहर आना पड़े हमको अपने साहस को जिंदा करना पड़ेगा तभी कहते हैं कि न आत्मा बलिने लभ्य थे न वेघ्या बहुना श्रुतैन यमे वेशवर्णते तेर लभ्य शेष आत्मा विवरणते तरुष स्वाम ये बोलते हैं कठोपनिषद कहता है कि ये अकल ज्यादा होने से भी नहीं आती है आत्मा की समझ अकल से नहीं आती न कोई खूब बातें करने से आती है न कोई पांडित्य से आती कि खूब बहुना श्रुतैन खूब मैंने सुनिए सब पोथी पन्ने पड़े उससे भी कुछ नहीं आता यह आती है सिर्फ साहस से हिम्मत से जब आपके पास साहस है कि सब उतार फेंके सारे कोचले हमारे ऊपर जितने लबादे चढ़े हुए हैं कि मैं हिंदू हूं मैं मुस्लिम हूं मैं तो उच्च समाज का हूं फलाना हूं ढूंढका हूं ऊंचा नीचा हूं ये सब कुछ बाहर कर दें सब मैं अपना चैतन्य स्वरूप को तब उघाड़ कर सकता अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे किसी भी तरह के कोई साधन की किसी प्रयोग की जरूरत नहीं इसलिए इस योग्यता के लिए हम अपने आप में तलाशें कि क्या हमें ऐसी योग्यता है अन्यथा इसका विकास करें अन्यथा हम आगे तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे शायद तो पढ़ें आज